श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 131 सौ नवंबर अट्ठारह सौ पचासी भजनानंद में श्री रामकृष्ण उसी ऊपर वाले कमरे में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं दिन के दस बजे का समय होगा बिस्तरे पर तकिए के सहारे बैठे हुए हैं चारों ओर भक्तगण हैं राम राखाल निरंजन कालीपद मास्टर आदि बहुत से भक्त हैं श्री रामकृष्ण के भांजे हृदय मुखर्जी की बात चल रही है श्री रामकृष्ण राम, राम आदि से हृदय अभी भी जमीन जमीन रट रहा है जब वह दक्षिणेश्वर में था तब उसने कहा था दुशाला दो नहीं तो मैं नालिस कर दूँगा माँ ने उसे दक्षिणेश्वर से हटा दिया आदमी जब आते थे तब बस रुपया रुपया करता था वह अगर रहता तो ये सब आदमी ना आते इसीलिए माँ उसे हटा दिया गो भी पहले पहले उसी तरह किया करता था नाक भव सिकोड़ता था मेरे साथ गाड़ी में कहीं जाना पड़ता था तो देर करने लगता था दूसरे लड़के अगर मेरे पास आते तो उसे रंग रंज होता था उन्हें देखने के लिए अगर मैं कलकत्ते जाता था तो मुझसे कहता था क्या वे संसार छोड़कर आएंगे जो उन्हें देखने के लिए जाइएगा इन लड़कों को मिठाई आदि देने से पहले मैं उससे डर कर कहता था तू भी खा और उन्हें भी दे अंत में मालूम हो गया कि वह यहाँ न रहेगा तब मैंने माँ से कहा माँ उसे हृदय की तरह बिल्कुल न हटा देना फिर मैंने सुना वह वृंदावन जाएगा गो अगर रहता तो इन सब लड़कों का कुछ ना होता वह वृंदावन चला गया इसी वे सब लड़के आने जाने लगे गो विनयपूर्वक पर वैसी कोई बात मेरे मन में नहीं थी आप सच जानिए रामदत्त तुम्हारे मन के संबंध में वे जितना समझेंगे उतना क्या तुम समझ सकोगे गो चुप हो रहे श्री राम कृष्ण गो तू क्यों ऐसा सोचता है मैं तुझे पुत्र से भी अधिक प्यार करता हूँ अब तू चुप रहा अब तुझमें वह भाव नहीं रह गया भक्तों के साथ बातचीत होने के पश्चात उन लोगों के दूसरे कमरे में चले जाने पर श्री रामकृष्ण ने गो को बुलवाया और पूछा तूने कुछ और तो नहीं सोच लिया गो ने कहा जी नहीं श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा आज काली पूजा है पूजा के लिए कुछ आयोजन किया जाए तो अच्छा हो उन लोगों से एक बार कह आओ मास्टर ने बैठक खाने में जाकर भक्तों से कहा काली तथा दूसरे भक्त पूजा के लिए प्रबंध करने लगे दिन के दो बजे के लगभग डॉक्टर श्री रामकृष्ण को देखने आए साथ में अध्यापक नीलमढ़ि भी हैं श्री राम के पास बहुत से भक्त बैठे हुए हैं गिरीश कालीपद निरंजन राखाल खोखा मलिंद्र, लाटू मास्टर आदि बहुत से भक्त हैं श्री राम कृष्ण प्रसन्नतापूर्वक बैठे हुए हैं डॉक्टर से पहले बीमारी और दवा की बातें हो जाने पर श्री रामकृष्ण ने कहा तुम्हारे लिए ये पुस्तकें मंगवाई गई हैं। डॉक्टर को मास्टर ने दोनों पुस्तकें दे दी डॉक्टर ने गाना सुनना चाहा। श्री राम कृष्ण की आज्ञा पा मास्टर और एक भक्त रामप्रसाद का गाना गा रहे हैं गाना अय मेरे मन ईश्वर का स्वरूप जानने के लिए तुम यह कैसी चेष्टा कर रहे हो तुम तो अंधेरे कमरे में बंद पागल की तरह भटक रहे हो गाना कौन जानता है कि काली कैसी है सठ दर्शनों को भी जिनके दर्शन नहीं हो पाते गाना ऐ मन तू खेती करना नहीं जानता गाना आ मन चल घूमने चलें। डॉक्टर गिरीश से कह रहे हैं तुम्हारा वह गाना बड़ा सुंदर है वीणा वाला बुद्धि चरित का गाना श्री राम कृष्ण का इशारा पाकर गिरीश और काली दोनों मिलकर गाना सुना रहे हैं गाना मेरी यह बड़ी ही साध की वीणा है बड़े यत्नपूर्वक इसके तारों का हार गुथा गया है गाना मैं शांति के लिए व्याकुल हूँ पर वह मिलती कहाँ है न जाने कहाँ से आकर कहाँ बहा जा रहा हूँ गाना अ नि मुझे पकड़ो मेरे प्राणों में आज न जाने यह क्या हो रहा है गाना आओ आओ अगाई मधाई प्राण भर कर आओ हरि का नाम ले गाना यदि तुझे किशोरी राधा का प्रेम लेना है तो चला आ प्रेम की ज्वार नहीं जा रही है बही जा रही है गाना सुनते सुनते दो तीन भक्तों को भावावेश हो गया गाना हो जाने पर श्री कृष्ण के साथ डॉक्टर फिर बातचीत करने लगे कल डॉक्टर प्रताप मृजुमदार ने श्री कृष्ण को नक्स ओमिका दी थी डॉक्टर सरकार को यह सुनकर क्षोभ हो रहा है डॉक्टर मैं मर तो गया नहीं था फिर नक्स भूमिका कैसे दी गई श्री कृष्ण सहस तुम क्यों मरोगे तुम्हारी अविद्या की मृत्यु हो डॉक्टर मेरे किसी समय अविद्या नहीं थी डॉक्टर ने अविद्या का अर्थ भ्रष्ट स्त्री स्त्री समझ लिया था श्री कृष्ण शाह नहीं जी सन्यासी की अविद्या माँ मर जाती है और विवेक पुत्र हो जाता है अविद्या माँ के मर जाने पर असोच होता है इसीलिए कहते हैं सन्यासी को छूना नहीं चाहिए हरिवल्लभ आए हुए हैं श्री राम कृष्ण कह रहे हैं तुम्हें देखकर आनंद होता है हरिवल्लभ बड़े विनयशील हैं चटाई से अलग जमीन पर बैठे हुए श्री रामकृष्ण को पंखा झल रहे हैं हरिवल्लभ कटक के सबसे बड़े वकील हैं पास ही अध्यापक नीलमढ़ी बैठे हुए हैं श्री रामकृष्ण उनकी मान रक्षा करते हुए कह रहे हैं आज मेरा शुभ दिन है कुछ देर बाद डॉक्टर और उनके मित्र नीलमढ़ि विदा हो गए हरिवल्लभ भी उठे चलते समय उन्होंने कहा मैं फिर आऊँगा